सदा की भांति वेद गंगा में प्रवेश करते हैं अभी तक जो वेद ने हमको अमृत ज्ञान दिया है कि किस प्रकार जीवन इस धरती पर उतारा गया और इसे हमने बहुत अच्छे से लीला कथाओं में भी जाना कि जीवन की उत्पत्ति और उसके रहस्य क्षीर सागर में शीर्ष शयन करते महाविष्णु की नाभि से प्रकट होती डाल जिस पर एक कमल का पुष्प है और जिसमें ब्रह्मा जी का वास है यही उत्पत्ति का क्षण है और इसी बात को पूर्व के ग्रंथों में भी और ज्योतिर्वेद में भी जो विभिन्न सोपान अभी किताबें छपी हैं और 40 वर्ष पूर्व जो सनातन दर्शन की पृष्ठभूमि भी प्रकाशित हुई थी तो उसमें मैंने कहा था कि ब्लैक होल्स जिन्हें ये ब्लैक होल कहते हैं ये वस्तुता गर्भनाल है जो इस मूर्ति के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम गुरुकुल में लेते हैं और जो भी जीवन का उद्गम है वो इसी ब्लैक होल में है और आज 40 वर्ष उपरांत वैसे वेद की बात तो लाखों साल पुरानी है लेकिन 40 वर्ष पूर्व जिन बातों को हमने दिया था आज नासा ने भी उसे स्वीकार कर लिया है विज्ञान ने कि जीवन जो उत्पत्ति हुई वो इन्हीं ब्लैक होल्स में हुई है जाकर ये वस्तुता गर्भ नाली है और उसी को हमने वेद में पढ़ा कि यहां ऋषि भी हमको यथावत पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बताया कि जीवन और जल ये धरती पर नहीं उत्पन्न होते ये दोनों धरती पर अवतरित होते हैं उतरते हैं ये क्षीर सागर की उत्पत्ति है स्पेस की। और अब विश्व के विज्ञान ने भी उसे स्वीकारा है और पूर्व में ऋषि ने पर वेद की उसमें हमने जाना था कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी से पहले हमने दो बार आकाश गंगा उतारी लेकिन वो असंतुलित हो गया उसकी कक्षा बदल गई और उसके उपरांत दोनों बार उसका पानी क्षीर सागर में वापस लौट गया और इतने असंतुलित ग्रह पर जीवन उतारने की हम नहीं सोच पाए तो फिर हमने जम्बूद्वीप इस नीली आंख के जैसे तैरते हुए क्षीर सागर में इस ग्रह जिसे आप पृथ्वी कहते हैं इस पर हमने जीवन को उतारा और आज आश्चर्यजनक रूप से जितने भी अभियान अभी तक गए हैं हमें नदियों के जल के उतरने की बात तो पता चली है जीवन नाम की कोई चीज नहीं मिली पानी के होते हुए भी वहां लाइफ नहीं है और वही आज की ऋचा भी है खोल लें नदम ना भिन्नम ऋचा खोल लें नदम अमया निन्नम शयान मनोरूहा अतिय्या वृत्रो महीना परिषा साम पतुता शीर्बू याजगी हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप कि रस की जो ज्योतियों की लीलाओं के रहस्यों को बताने वाले हैं और वो ज्योतियां आंगी रश, जो अंग अंग में रस बनकर व्याप्त है हम सब में ऊषमा बनके छाई हुई है तो यहां कह रहे हैं कि नदम ना भिन्नम अमुया चाहे जल कितने भी बरसाए जाएं और वो धरती पर महानद होकर सागर बनकर भी समाएं मनो मनोरूहाणा और हम सोचें कि इन्हीं से इन्हीं के कारण रूहाणा अर्थात पौधों की उत्पत्ति हो अतियंत अंत्य आपा चाहे जितना भी जल हो ना ऐसा संभव नहीं है जबकि अभी तक वेस्ट के वैज्ञानिक यही मानते रहे कि पानी होगा तो जीवन अपने आप आ जाएगा ऐसा कदापि नहीं होता है वेद ने कहा यह भ्रम है आज भी ज्ञान और वेद फिर आमने सामने हैं और वेद ही भारी पड़ रहे हैं लेकिन हम स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं सेकुलरिज्म है नदम ना भिन्नम अमूया शयानम मनोरूहा अति यित वृत्रो महीना पर्यतिष्ठ तिष्ठता सा मही पतुता कि याचित चाहे जितना भी हम प्रयास करें मन के अंधेरों में ये माने कि हम ओस के द्वारा ही अन्न उत्पन्न करते हैं हाँ। और जब पानी पर्यावरण में तिष्टता सामयी सब में व्याप्त हो जाता है तो अपने आप उत्पत्ति होती है ऐसा कदापि संभव नहीं है ये सारी उत्पत्ति और उत्पत्ति का क्षण यज्ञ के द्वारा ही संभव होता है जो परिष्टता साम जो सम्यक भाव से परिषद का अर्थ है परिसी पर्यावरण बना है इसके नाना प्रयोग हैं और जैसे कहा नहीं आकाश पर्यंत तो यहां पर का किसान जब अंत शब्द जुड़ा है तो पर्यंत हो गया तो इसके नाना प्रकार के योग है तो यहां भी उसी प्रकार उसका अर्थ है पर अर्थात पर्यावरण में तिष्टता वो समाया हुआ जो आत्मा जो यज्ञ है साम ही जो सम्यक भाव से बैठा है पत सुता हा। जो पतन को प्राप्त हो गए शरीर है जो सड़ गई मट्टी है खाद है जो जो जल के साथ जब उस पेड़ के गर्भ में आती है जड़ों के द्वारा ग्रहण होकर तो वो जो पतन है उसी को आ, आ ब्रह्म ज्वालाओं में जब वो वृक्ष भीतर ले जाकर के निचोड़ देता है तो शीर तो वो पतित प्रकृति ही पुनः यज्ञों के द्वारा ज्योति के कणों में आती है और वो पुनः जीवंत होता है यदि हम कहें कि जल अपने आप उत्पन्न करेगा ऐसा असत्य है और क्या कह रहा हूं आगे याचित्र महीना जैसे कि हमारे मन समझते हैं मेरा बेटा है मैंने पैदा किया है मैं बड़ी मैं ना होती तो इसका घर का तो सत्यानाश ही हो जाता या मैं ना होता तो गृहस्थी कहाँ चलती इसकी वगैरह वगैरह ये सब बातें वृत्रो क्योंकि पढ़ा तो मैं आत्मज्ञान ही रहा हूं उदाहरण में विज्ञान है क्योंकि वेद विज्ञान के नहीं अध्यात्म के ग्रंथ हैं जहां विज्ञान उदाहरणार्थ आया अंतर की बात पढ़ाने के लिए बाहर के विज्ञान का यहां प्रयोग हुआ तो कहा कहािद वृत्रो महीना जैसे बाहर हम समझते हैं कि उस कोहासा की जो बूंदें गिरी हैं, उससे धीरे धीरे उत्पत्ति होती है जैसे कि हमारा मन बृतो भ्रम असत्य अज्ञान के कारण मान लेता है ये मेरा बेटा है जबकि मुझे एक उंगली बनानी नहीं आई तो उसी प्रकार हम असत्य और अज्ञान के वशीभूत भ्रमित व्यक्ति जो असत्य अज्ञान के अंधेरों में भटक रहे हैं वो समझते हैं जल आएगा तो उत्पत्ति हो जाएगी जबकि उत्पत्ति के क्षण को किसी भी ग्रह पर हमें उतारना होता है उत्पत्ति तभी आती है वहां और पूर्व की दिशाओं में हमने पढ़ा कि जब जीवन को उतारने की बात आई और हमने गंगा अवतरण किया उसके बाद हम जीवन को उतारने में जितने भी हमने शरीर उतारे कद्रू के अंडों को भी अग्नि बाणों के द्वारा उल्काओं के द्वारा हमने इस पृथ्वी पर उतारा और वो बादलों के ऊपर आए और फिर बादलों से वो पूरे भूमंडल में छिताते गए बरसते रहे और उससे विशाल काय प्राणी हुए परंतु वे माया का प्रहार न सह सकने के कारण विनष्ट हो गए और बहुत से अंडे तो फूटे भी नहीं और ऐसा ही एक अंडा हमें भी मिल गया है जो साढ़े चार छः करोड़ वर्ष पुराना है अभी हाल ही में नर्मदा नदी की मट्टी में हमें मिला है उन्हीं की धाराओं में से निकाला गया है मट्टी है वहां नदी नहीं है पुराना बेड है वो तो वो खुदाई के दौरान हमें मिला जिसे आप डायनासोर कहते हैं जो कदरु जो संपूर्ण नागों की माता है जिसकी चर्चा वेद करते हैं और ये पुराणों में भी आती है तो कहा नदम ना भिन्नम ये जल उस जल से भिन्न नहीं है जो आकाश में है यह आकाश से ही उतरा है जो आज हमारे चारों तरफ छितराया हुआ है यह जल भी गगन से ही उतरा है शयानम जो महानदों में सो रहा है चारों ओर और, और जिस जल के द्वार को पी करके जिस जल के संयोग से चारों ओर उत्पत्ति को हम देखते हैं पेड़ों में यहां ऋषि बच्चों को गुरुकुल के 11 वर्ष के बच्चों को प्रकृति को सामने रख के पर्यावरण को और उन्हें आत्मज्ञान और विज्ञान पढ़ा रहे हैं उस युग में छापा खाने नहीं है जो भी ज्ञान है या तो उनकी स्मृतियों में है अथवा भोजपत्रों पर है और भोजपत्रों का जीवन भी लंबा नहीं है और ज्ञान दुरू और गंभीर है और ये एक प्रकार से प्राइमरी क्लास है गुरुकुल की आज दुर्भाग्य से इस प्रकार की कोई कल्पना आधुनिक शिक्षा में नहीं है तो कह रहे हैं नदम ना भिन्नम अमूया शयानम मनोरुहाणा अति यंत्यापाह जितना भी पानी है ये सब भी जैसे लगता है कि जल से ही उत्पत्ति हो रही पानी नहीं बरसा तो अकाल पड़ जाएगा हम सब जानते हैं लेकिन पानी से उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं है चाहे कितना जल आ जाए उत्पत्ति उस पेड़ के गर्भ में वो जो आत्मशक्ति है जो ब्रह्म यज्ञ है उसके द्वारा ही संभव होती है और वही यज्ञ हम सब में व्याप्त है खाली बाहर वाले यज्ञ को यज्ञ मत समझना यह नैमितिक यज्ञ है इसका बहुत बड़ा महत्व है छोड़ना मत उसे लेकिन इसी पर रुक के मत रह जाना जो मूल यज्ञ है उस तक भी आना और अक्सर होता क्या है कि हम को बात पूरी तरह से समझ में आती नहीं तो हम झगड़ा करने लगते हैं वहां बनारस में बीएचयू में झगड़े शुरू हो गए हैं एक प्रोफेसर साहब ने कह दिया है ये बाहर के जितने आडंबर हैं ये मिथ्या हैं इनका कोई अर्थ नहीं है तो वहां उन्होंने कहा पहले हम मलयुद्ध करेंगे फिर शास्त्रार्थ करेंगे जो विपक्षी लोग थे शुरू हो गए हैं तो इसे अच्छे से समझने की जरूरत है कि बाहर के सारे कर्मकांड बाहर के सारे कर्मकांड अति मूल्यवान है क्योंकि यह मुझे अंतर का द्वार खोलते हैं और इन्हीं को करने के उपरांत मैं स्वभावता अपनी आत्मा में वही कर्म करने लगता हूं तो मेरा उद्धार होता है लेकिन मैं सोचो कि बाहर ही करता रहू उद्वार हो जाए ये किसी महामूर्ख की बात होगी लेकिन यह कहें कि बाहर के कर्मकांड छोड़ के भीतर चले जाएं, यह भी संभव नहीं है धर्म ने कहा बाहर अभ्यास है भीतर उसका अनुशासन है अनुपालन है और उसमें धूप की जीने की बात है इसलिए तो दोनों अवस्थाओं को गंभीरता से लेना ना कि वहां मल शास्त्रार्थ की जो नौबत आई है वह आपके भी दिमाग में आ जाए बाहर के हवन जैसे कि एक चौपाई है कि माला फेरत युग भीरा, फिरा फिरा न मन का फेर और कर का मन का मन का मन का फेर ये कहा संत ने लेकिन धर्म इसे नहीं कहेगा धर्म इसको इस प्रकार कहेगा कि माला फेरत युग फेरा फिरा न मन का फेर और कर का मन का डारी सम समान कर का मन का डारी सन अब मन का मन का फेर जैसे बाहर फेर रहा है अब भीतर भी फेर बाहर अगर छूट गई माला तो भीतर नहीं फिरेगा एक भी मन का क्योंकि अभ्यास से जो गया वो साधना से भी गया तो उसे भी अच्छे से समझने की जरूरत है यहां कोई फेद नहीं है जो वेद कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है और कभी कभी शब्द अनर्थ कर देते हैं शंकराचार्यों का वाद है आदिशंकर के नाम पर ही वो गाते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम इसी को वेदव्यास और वेद ने दूसरे ढंग से कहा बात वही कही है अर्थ भी वही है लेकिन उसके कहने का ढंग अलग है उसने कहा जगत सत्य है वासुदेव मय है उसने मिथ्या भाव का को ग्रहण ही नहीं किया तो जब जगत मिथ्या पहले आ गया तो सारे संप्रदाय जात पात मिथ्या लड़ाना शुरू कर दिए क्यों पहले मिथ्या से आगे बढ़ेंगे तभी तो ब्रह्म सत्य पे जाएंगे और इसमें शायद हर आदमी को हजार जन्म गंवाने पड़ेंगे तो कभी कभी शब्द वही होते हैं कभी कभी शब्द वही होते हैं भाव भी वही होता है लेकिन शब्दों के विन्यास के बदलते ही उनके डिसिप्लिन के अनुशासन के भंग होते ही अर्थ अनर्थ हो जाते हैं और जब जब व्यक्ति हम सब भ्रमित होते हैं सुबह से शाम तक हम दम्भ जीते हैं दम्भ हटे तो पति पत्नी का जीवन वैकुंठ हो जाए दम्ब और मिथ्या मिथ्याभिमान से बाहर आए तो मोहल्ला अमृत हो जाए समाज स्वर्ग बन जाए लेकिन हम सिर्फ असत्य ज्ञान और भ्रम जीते हैं और वही कहा यह वित्रो कि जिस प्रकार मन के भ्रम चाहे कितनी भी दया कृपा भगवान की चारों तरफ बरसती रहे वह आंखों के होते हुए भी अंधों की तरह देख नहीं पाते मानते हैं जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं वो तो है ही नहीं वो उनके भीतर भी नहीं है और कहीं भी नहीं है जबकि वो परिषता सामही जो वो सम्यक भाव से हम सब के भीतर बैठा हुआ है और वही बन की शबरी का राम मेरे झूठे भोजन को भी रक्त के कणों में बदलता एक नई सृष्टि दे देता है तो हम संतति से वरद होते हैं हमारे घर औलाद आती है तो इसलिए वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं शिक्षा के आरंभ में कि भ्रम को नहीं तुम्हें सत्य को स्वीकार कर चीना है तो कभी भी दुख पीड़ा न स्वयं लोगे न दूसरों को दोगे आज क्योंकि हम जानते नहीं है तो हम स्वपीड़क हैं हम पर पीड़क है और आए ब्रह्म सूत्र में भी क्या कह रहे हैं अन्य भाव व्यावृतेश्च इसको शुरू से ही जो ब्रह्म तत्व की बात चल रही है पूर्व में के मंत्र में ब्रह्म सूत्र में हमने पढ़ा साचा प्रशासनात् और इससे पहले हमने पढ़ा अक्षरा अक्षरं अक्षरंबरांत ध्रीते कि वो अक्षर है मन नहीं अक्षर माने क्षरण होना वो कभी नाश नहीं होता वो ब्रह्म जो है वो अक्षर है अक्षर जो क्षर ना हो अक्षरा अक्षरम अंबरांत जो आकाशों में भी ग्रहों में भी संपूर्ण सचराचर में जिसका नाश नहीं संभव होता और वो ही इन सब को धारण करता है और फिर हमने जाना साचा प्रशासनात कि उसी के प्रशासन में सचराचर जीवंत होता है और हम सबको भी मन के प्रशासन में भ्रम में नहीं उस सत्य आत्मा के प्रशासन में जीना है जो हम में व्याप्त है और आज कह रहे हैं अन्य भाव भाव अन्य भाव व्या वृत्तिशा अन्य भावों में भी अन्य प्रकार से भी अर्थात सभी प्रकार से और सभी कथाओं में आत्मा ऋत माने आत्मा आत्मा को ही अमर आत्मा को ही उत्पत्ति दाता कहा गया है जो ऊपर की ऋचा में है वही ब्रह्म सूत्र में है यहां संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है और गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन हर दे एक यज्ञशाला है और मैं ही बीच हूं मैं ही जन्मता हूं मैं ही उत्पत्ति जाता हूं और मैं कौन हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्राणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन में तो हम यहां देख रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में वेद में तथा श्रीमद भगवद गीता में जो मूल सनातन धर्म के जितने प्राचीन आदि प्राचीन ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं सब में एक ही बात नाना प्रकार से कही गई है वही यहां कह रहे हैं कि अन्य भाव्य व्याव रितेश जहां जहां जो जो कुछ कहा गया है वो इसी भाव में कहा गया अभाव जगह पर भाषिकारों ने उनके अपने अलग अलग अर्थ संप्रदायों ने अपनी यथा सोच के अनुरूप बना लिए हैं उनको ग्रहण करना भ्रम के अंधेरों में जाना है, जैसे कि गीता में भगवान ने कहा कि हाँ कि चातुर्य वर्णम हाँ नहीं स्वधर्म और पर धर्म की बात करी तो कहने तो उसमें हमने स्वधर्म और पर धर्म में हमने कह दिया कि ये वर्ण की बात कर रहे हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वह ना स्व माने आत्मा वहां कह रहे थे स्व स्वधर्मेण मरणम श्रेयम आत्मा से जुड़े जुड़े जीना और मरना भी श्रेयस्कर है पराधर्म भयावह और आसक्तियों और विषयों को सहारा मान के भौतिकताओं को वैशाखियों के सहारे जीना जीना भी दुष्कर है और मरना तो बहुत पीड़ादायक है तो उसको हमारे भाषिकारों ने झट से जोड़ डाला देखा ये कह रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मण का कर, कर, कर, कर्म करे और क्षत्रि क्षत्रि का, यहां इसका कोई अर्थ ही नहीं था क्योंकि जन्मना व्यवस्था सनातन धर्म ने कभी मानी ही नहीं आपकी जन्मना जाए थे शूदरा संस्कारात दिज वेद पाठे, भवेद विप्रा ब्रह्मजाना थी ब्राह्मण और गीता में भी कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग चारों वर्णों की सृष्टि है अर्जुन मैंने गुण कर्म के विभाग से की है यहां वर्ण की बात है तो तुरंत कहते हैं कि विनय युक्त ब्राह्मण में गौ में हाथी में चंडाल में श्वान में जो भेद नहीं करता पंडिता समदर्शिना वो समदर्शी ही पंडित है ज्ञानी है सत्य को जानने वाला है और वही बात यहां पर भी गई है और आज होली का महोत्सव है तो आज हम होली की चर्चा करेंगे सनातन धर्म के जितने पर्व तीर्थ और त्योहार हैं वो सब भी इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं ब्रह्मसूत्र के अंत भाव व्या वृतेश्च तो उसी को हम इसी वृतेश्च में आज की इस कथा को लेते हैं आप देखें कि ये कथा भी हमें क्या पढ़ाती है हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है कि द्विति और अदिति ये दोनों महामुनि कश्यप की पत्नियां हैं दिति से देते हुए और अदिति से आदित्य देवता हुए द्विति शब्द का अर्थ होता है जो काटे बांटे जो भेद करे जो सबको लड़ाई भड़ाए वो द्विति की बेटी या बेटा है उसी को हम चुड़ैल डाइन, प्रेत और विशास कहते हैं आप अपने से पूछो आप क्या हो और अदिति से आदित्य हुए हैं जो सब में एक ब्रह्म का भाव एक सत्य का भाव रखे क्योंकि जनक हम सब का एक आत्मा है तो हम भेद न जाने हम तो प्राणी मात्र में भेद नहीं जानते तो तुम तो मनुष्य मात्र से हमें कैसे लड़ाओ बिड़ाओगे तो आदित्य हुई और इन्हीं आदित्यों में सारे देवता भी हैं और महामुनि कश्यप और आदिति के ही पुत्रों में महाविष्णु भी हैं सारे देवता अदिति नंदन हैं और हम सब द्विती नंदन है तभी तो भेदभाव करते हैं जो भेद करे वो द्विती नंदन है और जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखे वो अदिति नंदन है मैं गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाता हूं शायद आपकी समझ में ना आए उसका कारण है मैं समझता हूं भरे गढ़ों में पानी जरा कम ही भरता है नहीं भरता है लेकिन जो सत्य है वो बदलेगा तो नहीं और इन्हीं दैत्यु की परंपरा में असुर दैत्यराज राज हिरण्य आते हैं आज मैं टीवी पे देख रहा था तो कथा सुना रहे थे और मुझे देख के बड़ा दुख लगा कि वो वो हिरण्य कश्यप की बात कर रहे थे जबकि हिरण्य कश्यप उसका नाम ही नहीं है उसका नाम है हिरण्य कश्यपु पा में छोटियों की बात रहा है लेकिन जब संप्रदाय चौधरी बनते हैं तो उनके नामों के जो शब्द हैं वो भी विकृत हो जाते हैं और वो इतनी पीड़ा भी नहीं उठाते कि मूल पाठ में जाके देख तो लें कि नाम क्या लिखा हुआ है और ये हिरण्य हिरण्याक्ष का छोटा भाई है हिरण्याक्ष ने घनघोर तप किया गंभीर तपाव और तप के द्वारा उसने सिद्धियां पाई और जब सिद्धियां मिली तो अपनी मनोवृत्तियों के कारण वो पागल हो गया और हर व्यक्ति जो तांत्रिक सिद्धियों के पीछे भागता है वो आरंभ में तो पागल होता ही है बाद में पूरा पागल हो जाता है और अपने ही विनाश का कारण बनता है असुर हमेशा सिद्धियों के पीछे भागते हैं जिनकी असुर मनोवृत्तियां हैं जो पाप के साथ जीना चाहते हैं और सिद्धियां पाने की पाते वो परमेश्वर से हैं और फिर उन्हीं के द्वारा मारे भी जाते हैं और जब जब वो तप करते हैं और जब ब्रह्मा जी पूछते हैं मांगो क्या मांगते हो तो पहले सबसे पहले यही कहते हैं हमें अमर कर दो बोले ये नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता मैं क्योंकि सड़े हुए रास्ते पर कोई अमर नहीं हो सकता उसे महापतन को जाना ही होता है और ये छोटी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है पूछो इतना तप करने के बाद अमर क्यों नहीं हो सकते हैं तो फिर देवता क्यों अमर है क्योंकि देवता उस सूक्ष्म मंत्र को जानते हैं और वो मंत्र क्या है कि यदि अमर रहना है तो अपने को अमर में डुबा दो तो अमर तो हो ही और अमर से हट करके सिद्धियां लाओगे तुम मर तो जाओगे ही क्योंकि अमर से कट जो हो तो तुम कभी अमर नहीं हो सकती और यही बात सारे वेद में सभी ऋचाओं में सभी ऋषियों ने संवेद स्वर से बताई है लेकिन मदान व्यक्ति के कभी पल्ले नहीं पड़ती है जिसके पास बुद्धि विवेक और खुली सत्य की आँख होगी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 नदम न भिन्नम शयान मनोरूहायह ये वृत्रो महीना परिषा साम पत सुबहभू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 ये सारी उत्पत्ति और उत्पत्ति का क्षण यज्ञ के द्वारा ही संभव होता है जो परितिष्ठता सामयिक जो सम्यक भाव से परिषद का अर्थ है परिस ही पर्यावरण बना है इसके नाना प्रयोग हैं और जैसे कहानी आकाश पर्यंत तो यहां परिषद का किसान जब अंत शब्द जुड़ा है तो पर्यंत हो गया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 कि जल अपने आप उत्पन्न करेगा ऐसा असत्य है और क्या कह रहा हूं आगे याचित वृत्रो महीना जैसे कि हमारे मन समझते हैं मेरा बेटा है मैंने पैदा किया है मैं बड़ी मैं होती तो इसका घर का तो सत्यानाश ही हो जाता या मैं ना होता तो ये गृहस्थी कहाँ चलती इसकी वगैरह वगैरह ये सब बातें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 उस जल से भिन्न नहीं है जो आकाश में है ये आकाश से ही उतरा है जो आज हमारे चारों तरफ छितराया हुआ है ये जल भी गगन से ही उतरा है शयानम जो महानदों में सो रहा है चारों ओर और, और जिस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 ये ये वर्ण की बात कर रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्वान स्व माने आत्मा वहां कह रहे थे स्व धर्म में मरणम श्रेयम आत्मा से जुड़े जुड़े जीना और मरना भी श्रेयस्कर है पर धर्म भयावह और आसक्तियों और विषयों को सहारा मान के भौतिकताओं बैसाखियों के सहारे जीना जीना भी दुष्कर है और मरना तो बहुत पीड़ादायक है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 ब्राह्मण और गीता में भी कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म कि चारों वर्णों की सृष्टि है अर्जुन मैंने गुणों कर्म के विभाग से की है यह वर्ण की बात है तो तुरंत कहते हैं कि विनय युक्त ब्राह्मण में गौ में हाथी में चंडाल में श्वान में जो भेद नहीं करता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 इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं ब्रह्मसूत्र के अन्य भावव्या व्या वृतेश्च तो उसी को हम इसी वृतेश्च में आज की इस कथा को लेते हैं आप देखें कि यह कथा भी हमें क्या पढ़ाती है हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है कि दिति और अदिति ये दोनों महामुनि कश्यप की पत्नियां हैं दिति से देते हुए और अदिति से आदित्य देवता हुए दिति शब्द का अर्थ होता है जो काटे बांटे जो भेद करे जो सबको लड़ाई भड़ाए वो दिति की बेटी या बेटा है उसी को हम चौड़ैल डायन प्रेत और पिशाच कहते हैं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 तो आदित्य हुए और इन्हीं आदित्यों इन्ही में सारे देवता भी हैं और महामुनि कश्यप और आदिति के ही पुत्रों में महाविष्णु भी हैं सारे देवता आदिति नंदन हैं और हम सब द्विती नंदन हैं तभी तो भेदभाव करते हैं जो भेद करे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 दैत्यराज हिरण्य आते हैं आज मैं टीवी पर देख रहा था कि वो कथा सुना रहे थे और मुझे देख के बड़ा दुख लगा कि वो वो हिरण्य की बात कर रहे थे जबकि हिरण्य उसका नाम ही नहीं है उसका नाम है हिरण्य कश्यपु पा में छोटियू की बात रहा है लेकिन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 जिसके पास बुद्धि विवेक और खुली सत्य की आंख होगी